to you happy birthday dear pakhi you so aise baal bana rahi hai mere gaadi mein mere gaadi mein sirf baal baal baal baal dikh rahe hain ab nahi ye jo ladki meri best friend hai main best friend hai na main tumhari best friend hoon ab mujhe ek video chahiye are ek minute sure TV chalu hi nahi hua ab एक नंबर का हमारा हॉलिडे चौपट हो चुका है देखिए है कहीं से भी बढ़ रहा है से बेटा, कुत्ते समान मारता हूँ मैं I don't know what is wrong with me, और क्यों मैं इतना बेचैन ंग विन किस पर डालू मेरे ब्लेम क्यों मेरे साथ में सारे माइंड गेम्स दोस्त बन गया ये साला पेन अब बाहर में जा लाइफ के सारे एम रोज में खुद से कहता हूँ भी चाहता हूँ हमेशा खुश रहूँ और ये फालतू के थॉट से दूर रहूँ पर ये मोटी लोहे की जंजीरों से कोई आइडिया है मैं कैसे छूटू दिमाग की मैंने लगा दी है ये कौन सा ख्याल इतना हावी है माँ बाप का सोच के मैं जिंदा हूँ बाकी जीने की कोई वजह नहीं अब बाकी है जाना क्यूँ बदल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं अंदर से जरा भी खुश नहीं हूँ ऐसा लगता है किसी ने एक बड़ा सा स्क्रू निकाला हुआ है मेरे दिल के थ्रू कभी लगता है उसे मैं जानता हूँ फिर नहीं मिलता है मुझे कोई क्लूज वेल मी है ये है तू जो मेरे अंदर अब तक कैसे कुंडली मार के चुपके बैठी है अब क्या चाहिए तुझे जो मेरे पास था ऑलमोस्ट सब कुछ तो तू ले गई है सही है तो मा दिन में तू ने मुझे बुला क्या कोई दिल नहीं है प्यार किया है शायद इतनी सी मेरी गलती है तुझे याद है तू हक करके कहती थी डी प्रॉ देवर लीड मी मैं था पर जब मुझे जरूरत थी बेबी तो मुझे कहीं भी दिखाई दी नहीं गई थी यार साली ज़िंदगी था बिटवीन डीप क्या करू जो तू मेरे पास वापस आ जाए मैं तुझा क्या बोलू जो तुम सारे समझ पाए काश में तुझे बता पाता लड़की हाउ मच यू रिली मीन टू मी मैं क्या करूं जो एक बार तो कम से कम तुझे कभी मेरी याद आई याद ंबर एक बार हमने पी ली थी फिर बाद में तूने सरप्राइज रिंग दी थी मैं तो लिटरली आ गया था ऑन माइनि लोगों से भर गया था ना पूरा सी सी डी अभी जाता हूँ तो सर जी की आज कल मैडम दिखती नहीं फिर मैं झूठ बोलता हूँ कि तू तो काम वर्किंग एम एनसी मैं कुछ भी करूँ बेबी क्या कर पड़ता है? तो वही किया जो तुझे करना है पता नहीं था की जब मैं लट्टू था उस समय ऐसी मुझे डरना है सब बोलते है भाई तू बदल गया है तुम्हें वाला फनी डिनो नही लगता है मैं जिंदता हूँ सलाह वो काफी है मुझे खुद नहीं पता मुझे करना क्या है मैं मानता हूँ मैं कंगाल था मैं मानता हूँ मेरा बुरा हाल था मैं मानता हूँ की तेरे फ्रीडम के बीच में एक गौरव था मैं मानता हूँ कि हजारों लाखों बार शायद तू मेरे कारण रोई है मैं मानता हूँ सब बर्बाद हो रहा था और मैं एकदम लाचार था मैं मानता हूँ मैं इनसे क्योरू और तेरे दोस्तों को लेकर परेशान था मैं मानता हूँ मैं चिल्लाता था और हमेशा लटने को तैयार था मैं मानता हूँ हर शिकायतों का मेरे पास एक बहुत बड़ा भंडार था पर भगवान जानता है बेटा ते को लेकर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार था होने का भी शायद कोई कारण ही होगा इसमें भी शायद उनकी कोई मर्जी है क्योंकि ना तू मेरे चाहने ऐसी आई थी बेबी और तू ना मेरे चाहने ऐसी गई है शायद ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था शायद मैंने थी ये सब स्टोरी पकाई नाइफ तेरी सारी प्रॉब्लम हमेशा मेरी थी और लाइफ में कुछ भी नहीं था बेबी तुमसे बड़ा कोई भी नहीं था मेरे साथ खड़ा हिम्मत ऐसी तू ने भी नहीं कभी मेरा हाथ पकड़ा और मैं खुश हूँ बेस्ट और जो बन पड़ा मैंने पर अफसोस तो ये सब कुछ बेटा जी आपको कम पड़ा यू नो अत भी नहीं चुटा पाया हूँ मैं तेरे फोटो तक डिलीट करने की गुस्से में पहले फेंक देता हूँ फिर ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ तुमने जो रिंग दी थी चुप चुप के दूसरे के फोन से अभी तक मैं तेरे व्हाट्सएप के पिक्स चेक करता हूँ होपिंग कभी तो तुमने लिखा होगा That I really, really miss my beat. करते थे ना घंटे के के हम दोनों ब्रेकअप फिर कैसी रोती हुई शक्ले बनाकर करते थे ना एक दूसरे को अपनी व्हाट्सएप हाँ मैंने बोला था चली जा जाता था लंबा नहीं चलने वाला ये नाटक पर पता नहीं था इस बार तू लौटेगी नहीं तेरी लाइफ में कोई और आ चुका ना बेबी आप दस दिन में तू तो किसी और के साथ में थी इतनी भी तुझे क्या जल्दी थी मुझे सुधरने का मुझे समझने का एटलीस्ट मेरी जान एक मौका तो दे मैं भी वीक इंसानी हूँ बाबा हो गई यार मुझसे गलती हो जाता लेकिन ये करने की तुझे क्या जरूरत थी देखना तुझे भुला जल्दा और मेरी लाइफ में कोई और लड़की आएगी मैं दुनिया की उसे सारी होगी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तुझे क्या लगता था हा? मैं जिंदगी कैसे जाने दू बताइल वाला मुझे एक मौका दे के क्यों तू बता मैं क्या करूं तुझे मैं कैसे जान दू कि तुझे मेरी याद